ओशो संबोधी के क्षण अटॉक इन बॉम्बे इंडिया डिस्कोर्स नंबर फाइव हमारे मस्तिष्क की जो गहरी पकड़ है वो विपरीत स्थिति में भी मौजूद रहती है कठिनाई तो है जैसे की कि मैं किसी से कहूंगी कि तुम प्रयास मत करना तो नींद आ जाएगी तो वो कहे कि ना प्रयास करने से नींद आ जाएगी पक्का है यानी अब ना प्रयास करना भी उसके जितने प्रयास का ही एक हिस्सा है अच्छा तो वो कहता है मैं नहीं प्रयास करूंगा <laughs>? अगर पक्का होगी नींद आ जाएगी तो मैं प्रयास नहीं करूंगा लेकिन करने का भाव उतना का ही उतना शेष है जितना कि प्रयास करने में शेष था उतना ना करने में भी शेष वो कह रहा है की पक्का है ना नींद आ जाएगी तो मैं प्रयास नहीं करूँगा तो हाँ नहीं वो ये कह रहा है मैं नहीं करूंगा प्रयास तो लग तो रहा है कि उल्टी बात कह रहा है लेकिन वो लेकिन उसका करने वाला जो चित्र है वो अब उतना ही है जैसा की कल प्रयास करने में मौजूद था अब वो ना करने में मौजूद होगा यही जब तक वो ये भी कह रहा है कि मैं प्रयास न करूंगा अब तब तक भी गर्भर है कोई तो समझे कि प्रयास व्यर्थ है और चुप हो जाए और बात खत्म हो जाए वो तो जिस स्थिति की हम बात कर रहे हैं क्योंकि तो वो जो दूसरी स्थिति है वो इस स्थिति की विपरीत नहीं वो इस स्थिति का पूर्ण अभाव है ऐसा नहीं है कि जब हम कह रहे हैं कि प्रयास करने से नींद ना आएगी तो हम ये कह रहे हैं कि ना करने से आ जाएगी हम ये नहीं कह रहे हैं। और भाषा कठिनाई पैदा करती प्रयास करने से नींद ना आएगी तो हम सिर्फ इतने कह रहे हैं कि प्रयास करने से नींद ना आएगी हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रयास ना करने से नींद आ जाएगी हम नहीं कह रहे कि मेरे खींचे में पैसा न पड़ जाए ये डर उतना डर है जितना कि मैं डरा रहा है कि मेरे पैसा खींचे का निकलना चाहिए इस फिल्म में फर्क नहीं है और इसलिए सिक्योरिटी निगेटिव सिक्योरिटी और इन इन तीन शब्दों पर ध्यान देना चाहिए असल में सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी पे बात नहीं करनी चाहिए नहीं तो इन का मतलब निगेटिव सिक्योरिटी होगा हाँ नहीं है और इसलिए आप इन को मैनेज नहीं कर सकते इनसिक्योरिटी का मतलब ये है की हम कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते जो है वो वो स्थिति कैसे प्राप्त हो सकते है तो वो तो ठीक है आप जो कह रहे हैं वो ठीक है तो शुक्र से हम ये प्रयास में नहीं करूँगा जो तो निंद आए प्रयास नहीं करना वो नेगेटिव शुक्र रहते हैं पर बिना प्रयास की किसी प्राप्त करने वो कहने जितनी सही है वो कैसे प्राप्त हो सके That is the crux of the whole जो कर सकते हैं में बैठे हैं, है, वो नेगेटिव इंसिक्योरिटी का ख्याल कर सकते हैं कि तो मैं इस घर में रहता हूं तो मेरा फर्ज ये है कि तो मैं वो न करूं जिससे घर वालों से, से बुरा लगे मैं किसी और स्त्री की ओर देखू नहीं उनकी तो अच्छी अच्छी चीजें हैं तो उसको छू नहीं वो है वो इनसे नेगेटिव से कह पर मेरा वर्तन ही जिससे किसी को कुछ भी न हो वो आदर्श स्थिति है और ऐसी प्राप्त होनी चाहिए बिना प्रयत्न तो बिना प्रयत्न वो स्थिति कैसी मैं नहीं कह रहा हूँ की वो आदर्श स्थिति है क्योंकि आदर्श स्थिति तो बिना प्रति के कभी आएगी नहीं अगर आपने आदर्श की बात की तो वो तो बिना प्रश्न के कभी में आने वाला नहीं और ये जो आदर्श में तो वो तो एक न आदर्श में तो अनिवार्य आदर्श में तो अनिवार्य प्रश्न मौजूद है जब हम कहते हैं आदर्श स्थिति स्थित में तो अनिवार्य प्रश्न होगा न मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ की हमारी जिंदगी के सब प्रयत्नों को समझने का फल नया प्र नहीं हमने जिंदगी में जो जो प्रश्न किए हैं अगर हम उनको समझें और पाएं कि वो विफल हो जाते हैं और सुरक्षा उपलब्ध नहीं होती हमारे सारे प्रत्नियों की विफलता का बोध नया प्रत्न नहीं है हमारे प्रत्नियों की सारी सारे प्रत्नियों की विफलता अंततः हमें अप्रय में नोए खर्च में ले जाती तो है हाँ, तो, मैं कह नहीं रहा हूँ की आप जाएं, आप गए तो आप तो प्रयत्न करेंगे ही जब हम पूछते हैं कि हम जाएं कैसे तब तो प्रश्न होगा ही वो प्राप्त कैसे नहीं नहीं प्राप्त का प्रश्न ही नहीं है ना, डॉक्टर तो जी मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ की आप जब प्राप्त की पानी की और आदर्श की भाषा में सोचेंगे तो प्रश्न से कभी मुक्त हो नहीं सकते क्यूँकी प्रश्न पीछे रहेगा मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने हजार बार प्रत्न करके सोने की कोशिश की और हर प्रत्न पर मैंने पाया कि प्रत्न असफल हुआ और नींद नहीं, नहीं आई मेरी हजार प्रश्नियों की विफलता मुझे किसी नए प्रतिन में नहीं ले जाती मुझे अप्रय में ले जाती अब सवाल ये नहीं कि मैं क्या करूं सोने के लिए अब सवाल यह है जो भी मैंने किया उससे नींद नहीं आई ये जो मेरा बोध है कि जो भी मैंने किया उससे नींद नहीं, नहीं आई ये मेरा बोध अब मुझे और कुछ ना करने देगा नींद लाने के लिए और ऐसी स्थिति में नींद आएगी यानी नींद लाना मेरे प्रत्नों की असफलता मुझे अब प्रयत्न में छोड़ देगी तो मैंने सुरक्षा का इंतजाम किया जिसको प्रेम किया चाहा तो उससे जन्म हर प्रेम रहे लेकिन पाया कि वो विदा हो गया फूल सुबह खिला मैंने सोचा कि जिंदगी भर खिला रहा है लेकिन देखा कि सांझ कुमला गया। तो मैंने प्रश्न किए कि फूल को तोड़कर मैंने तिजोड़ी में बंद कर लिया कि ताकि वो कुमला न पाए लेकिन तब मैंने पाया कि जो सांझ कुमला था वो सुबह कुमला गया तो मेरे सारे प्रश्न जब विफल हो जाए यानी मेरी अपनी दृष्टि में मेरे प्रत्नियों की विफलता अंतः मेरे अहंकार की विफलता है कि मैं कुछ ना कर पाए और अगर इसमें पीड़ा भी रह गई थोड़ी सी कि मैं कुछ न कर पाया तो अभी विफलता पूरी नहीं हुई अगर इसमें थोड़ी पीड़ा का दंश है और ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ऐसा करता तो हो जाता वैसा करता तो हो जाता तो अभी मैं कुछ और करूंगा अभी मैं करने के बाहर नहीं जा सकता नहीं लेकिन एक ऐसी घड़ी आती जिंदगी हो जब आप सब कर चुके सब कर चुके सब कर चुके और अंततः आप अचानक पाते हैं की करने कब कोई फल सब करना निष्फल होगा ये टोटल नहीं, अब ऐसा भी न रहा कि मुझे दुख है कि निष्फल हो गया क्योंकि दुख का मतलब है कि सफलता की आकांक्षा अभी भी कहीं शेष ना अब ऐसा हो गया कि मैंने इसे सहज जाना कि मैं पागल था कि मैं प्रश्न कर रहा था ये प्रश्न सफल हो ही ना सकता था ये जान के मैं एक शांति की अवस्था को उपलब्ध हुआ उसकी मैंने कोशिश अलग से कुछ न की जो कोशिश चलती थी वो कोशिश विफल हो गई मैं दौड़ रहा था दौड़ते दौड़ते थक गया मैंने पाया दौड़ने से कहीं नहीं पहुंचा और मैं खड़ा हो गया ये खड़ा होना एक कृत्य नहीं है ये सिर्फ दौड़ने की अफलता का फल इस खड़े होने को भी आपने पूछा कि आप कैसे खड़े हो गए तो प्रश्न की भाषा शुरू हुई तो अगर कोई आदमी खड़ा हुआ तो अभी दौड़ेगा क्योंकि जिसमें कोशिश करके खड़ा हुआ है उसमें भी दौड़ने की गति मौजूद थी अभी वो थोड़ी बहुत देर में फिर दौड़ेगा नहीं लेकिन जिसका दौड़ना विफल हो गया है जो इसलिए खड़ा नहीं हुआ कि खड़े होने से सफलता मिल जाएगी जो इसलिए खड़ा हुआ कि अब दौड़ने का कोई अर्थ ना रहा दौड़ने ही सिर्फ व्यर्थ हो गया खड़े होने में कोई सार सार्थकता है ऐसा नहीं लेकिन दौड़ना व्यर्थ हो गया इसलिए खड़े हो जाना पड़ा है ये जो खड़े हो जाने की स्थिति इस है इसे हम किसी भी प्रयास से नहीं ला मिलते हाँ, हम सब प्रयास करते रहे और सब प्रयासों में झांकते रहे कि सब प्रयास असफल हो जाते हैं। तो वो असफलता का बोध अंत इस असफलता के बोध को मैं वैराग्य कहता हूं मेरी दृष्टि में वैराग्य का जो अर्थ है वो राग की असफलता का बोध है वैराग्य राग का विपरीत नहीं है वो उल्टा नहीं है वो सिर्फ राग असफल हुआ इसका समग्र बोध इसलिए अब वो दौड़ ना रही ऐसा नहीं है कि नई दौड़ शुरू हो गई और अगर नई दौड़ शुरू होती है तो वो वैराग्य नहीं ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ इसी भी मैं नहीं कह रहा हूँ गुड और बैड का अगर सोचेंगे तब बात बिल्कुल बदल जाएगी ना ये जो भोकर जी ने कहा कि यही एक कंडीशन है गुड और बैड का सवाल नही जीवन की अवस्था है पर ये है मेरा सवाल नहीं कि ये आपसे बात आप से जब हम सोचते हैं कि क्या ये अनिवार्य रूप से अच्छी अवस्था है तब हम सोचते हैं कि दो तरह की अवस्थाएं हो सकती हैं अच्छी और बुरी मेरा मानना है कि अच्छी और बुरी ऐसी दो अवस्थाएं नहीं होती गलत और सही गुड और वैड में राइट और रॉन्ग राइट और रॉन्ग में सोचेंगे तो आसानी पड़ेगी क्योंकि गुड और वैड में एक वैल्यूएशन है राइट right रॉन्ग में वैल्यूएशन नहीं वैल्यूएशन नहीं वो हमें गुड और वैड से जोड़ते इसलिए वैल्यूएशन राइट और रॉन्ग का कोई मतलब इतना है कि मैं इस दरवाजे से निकला ये गुड नहीं है नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। मेरा मतलब यह मतलब है मैं दरवाजे से निकला और मैं दीवार से निकला तो दीवार से निकलने से मेरा सिर टकराया और दरवाजे से निकलने से नहीं टकराया नो गुड और बैठ में मॉरल वैल्यू रही है राइट और राउंड में मॉरल वैल्यू नहीं होती हाँ वही तो मैं तो मैं तो वही तो मैं कह रहा हूँ तो अगर अगर हम गुड और बैग की भाषा में सोचे हाँ तो राइट राउंड की भाषा में सोचना अच्छा है सीधा और साफ है न वेल्युएशन इसीलिए है की वो गुड और बैठ हम प्रे वो राइट और तो रॉन्ग में भी घुस जाता है वो वैल्यूज तो अलग नहीं रह पाती असल में राइट और तो रॉन्ग का कुल मतलब इतना है कि मैंने दो दो जोड़े पांच इसको बैड नहीं कह सकते सिर्फ रंग कह सकते इसमें कोई बैठ का सवाल ही नहीं मैंने कोई न पात किया ना कुछ बुरा किया ना मैं कोई इमोरल एक्ट कर लिया सिर्फ मैं गलत जोड़ा और दो दो चार जोड़े तो गुड नहीं है ये कुछ सिर्फ राइट राइट का मतलब यह कि बस जितना जोड़ना था उतना मैंने जोड़ा और जितना नहीं जोड़ना था उतना मैंने जोड़ा कोई मॉरल वैल्यू साथ नहीं जोड़ता हूं मैं तो ये जो मैं कह रहा हूं कि जिंदगी की अगर सारे विफल हो, हो गए हो सुरक्षा के सिक्योरिटी की सारी कोशिश विफल हो गई हो तो जो स्थिति रह जाएगी वो गुड नहीं है राइट राइट मतलब वैसी जिंदगी है एक्सेप्टेंस रह जाएगा उसमें फूल साझ कुमलाएगा तो मैं उसे स्वीकार करूंगा उसी तरह जैसे सुबह उसका खिलना स्वीकार किया था और मैं ये जानूंगा कि उसके खिलने में उसका मुरझाना छिपा था और ये भी धन्य भाग है की वो सुबह खिलाओ पानी फासला भी कुछ कम नहीं है इसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड और अनुग्रह अनुभव करूंगा तब उसका मुरझाना मेरे लिए पीड़ा नहीं है बल्कि इतनी देर से मुरझाया ये मेरे लिए आनंद है क्यूँकी ये भी हो सकता था कि सुबह खिलता हो मुरझा और ये भी हो सकता था कि खिलता ही ना ये सब संभव था तब मैं अपनी आकांक्षा नहीं थोपूंगा एन जो मैं कह रहा हूं वो ये सुबह फूल खिलता है वो सांझ मुरझाएगा मैं अपनी आकांक्षा थोपता हूं कि वो कभी ना मुरझाए। तब मेरी आकांक्षा और में ताल तालमेल टूट जाता है मेरा आपसे प्रेम हुआ अब मैं कहता हूं कि विवाह कर लू जिंदगी भर हम सांस रहे ये विवाह प्रेम का सहज फल नहीं है ये किसी और आकांक्षा का फल है क्यूँकी प्रेम से विवाह का क्या लेना देना प्रेम काफी हो सकता था लेकिन मुझे डर है कि कल टूट जाए परसों टूट जाए तो कल और परसों की सुरक्षा आज कर लेनी कि टूट ना पाए तो समाज को गवाह बना लेना है कानून को गवाह बना लेना है हम ये कष्ट करते हैं कि जिंदगी भर सांस रहेंगी प्रेम को इतना कह रहा था की अभी साथ रहना आनंदपूर्ण है और विवाह हम जिंदगी भर सांस रहेंगे और जिंदगी भर आनंदपूर्ण ढंग से साथ रहेंगे अब हम आकांक्षाएं थोप रहे हैं ये आकांक्षाएं फूल को न कुमलाने देने की आकांक्षा इनका यथाथ से तालमेल टूट गया अब हम एक तरह के आदमी होंगे और जिंदगी एक तरह की होगी और उसमें कभी ताल में होने वाला नहीं और वो दुख और वो पीड़ा उसको मैं राम कह रहा हूं बैड नहीं वो दुख और पीड़ा और मैं कहता हूँ किसी को अच्छी लग रही है तो झेले उसमें कोई हजा भी नहीं कुछ पाप नहीं उसमें कुछ पाप नहीं है तो उसको हम कंडेम करें कि तुम गलत कर रहे हो उसे अच्छा लग रहा है वो झेलता है लेकिन किसी को अच्छा लग नहीं सकता क्योंकि दो और दो को पांच जोड़ लेना एक भीतरी दंश और पीला है जो कांटे की तरह चुपती रहेगी ये जो आगे तो जो मैं कह रहा था प्रताप उन्होंने ये कह था कि सुरक्षा की खोज है और ये इनका ख्याल ये था कि सुरक्षा की खोज के कारण असुरक्षा पैदा हो रही है वो मैं नहीं मानता मेरी अपनी कि असुरक्षा है वो जीवन का तत्व असल में जीवित होने का लक्षण वही है सिर्फ मृत सुरक्षित हो सकते हैं जीवित तो कभी सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। और जितना जीवंत गतित होगा उतना असुरक्षित होगा क्योंकि तो जितने जोर से मैं जीऊंगा उतने ही जोर से मरने की संभावना उपस्थित हो जाए रोजा लफ्जमबाग में एक छोटा सा वाक्य लिखा है उसने लिखा है कि मुझे सदा ऐसा लगा कि अगर जीना ही है तो ऐसे जीना चाहिए जैसे मसाल सब तरफ से जला दी गई है एक तरफ से नहीं जला दी गई है सब तरफ से जला दी गई सब दोनों छोरों पर आग लगा दी गई सब तरफ से जला दी गई किसी मित्र ने उसको कहा कि लेकिन तब मसाल बड़े जल्दी जल जाएगी। जो रात भर जल सकती थी वो हो सकता है सांझ ही जल जाए तो उसने कहा कि अगर ठीक से जलने का मजा लेना है तो बुझने की उतनी की ही शीघ्रता की तैयारी थी वो जो तीव्रता से जीना है उसमें तीव्रता से बुझने बात लेकिन मजा ये है कि जो तीव्रता से जलने का मजा ले लेने का, ले का, का, का नहीं धीरे धीरे बुझना भी दुखद है धीरे धीरे जलना भी दुखद है मरे मरे जलना हुआ ना धीरे धीरे जलने का मतलब और मरे मरे मरना भी हुआ और इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है की कि अगर जवान आज भी मरे तो शीघ्रता से मर जाता है और 90 वर्ष तक जिंदा रह जाए तो फिर लंबा बहुत धीमा होता है फिर मरना बहुत धीमा होता है फिर मरना एकदम नहीं हो पाता क्योंकि मर एकदम वही सकता है जो एकदम जी रहा था मेरे ज्योति जो बहुत जोर से जली थी वो बहुत जोर से बुझ भी सकती वो जोर से एक ही शक्ति का लक्षण लेकिन अगर आज वो नब्बे साल तक जिंदा रह जाए तो फिर उसका मरना भी क्रमिक होता है फिर 10-15 साल के लंबे अरसे में फैल के मर पाता है क्योंकि मरने की तीव्रता की क्षमता भी उसमें नहीं रह जाती सुरक्षा की खोज बहुत गहरे में जीवन का भय है यानी हम जीना नहीं चाहते इसलिए हम सुरक्षा खोजते हैं। अगर इसे इस भाषा में समझो कि सुरक्षा की खोज सुसाइडल है तो बहुत आसानी पड़ जाए तो इस भाषा में अगर हम सोचें सुरक्षा की खोज आत्महत्या का आग्रह है तो जैसा मैं आज जी लिया हूं मैं वैसा ही सदा जीने के लिए कष्ट कर लेता हूं जब मैं कल को मरा जा रहा हूं कल के लिए जिंदा रहने की बात में, मैंने बच्चू भाई को कहा कि मैं आपको प्रेम करता हूं तो बच्चू भाई और मैं दोनों तय करते हैं हम कल भी प्रेम करेंगे इसका मतलब यह हुआ कि मेरा आज कल को तय करेगा और आज तो कल मर चुका होगा और कल को तय करेगा मरा हुआ जीवित को तय करता रहेगा सदा दस साल पहले मैंने किसी से तय किया था कि मैं प्रेम करूंगा और वो दस साल से मुझे प्रेम करना पड़ रहा है क्योंकि वो मैंने तय किया था तो दस साल मेरे मर गए दस साल में प्रेम नहीं कर पाया वो पुराना आश्वासन ही मुझे पकड़े वो डेड जो है वो मेरे ऊपर भारी और वो मुझे पकड़े हुए चला जा रहा है कल का अगर हम आज इंतजाम करते हैं तो हम कल के लिए एक अर्थ में मर रहे हैं और बहुत गहरे में अर्थ भी यही है कि कल के लिए हम इंतजाम इसलिए करते हैं कि तो हमें पक्का भरोसा नहीं कि कल हम इतने जीवित होंगे तो कल के लिए हम आज इंतजाम कर लेते हैं आज ही पक्का कर लेते हैं कल के लिए कि कल कैसे जिएंगे कैसे मिलेंगे किस मकान में रहेंगे कितना धन होगा कैसे कपड़े हो ये सारा का सारा इंतजाम हमारा आत्मघाती रुख है और दूसरी बात इस इंतजाम से हम इंजाम कर नहीं पाते बड़ा मजा ये कि इंतजाम भी हो जाता तो भी ठीक था इंतजाम भी हो जाता तो भी ठीक था वो हो नहीं पाता तो जिंदगी की अड़चन जिंदगी के जीने की अड़चन अलग बनी रहती है वो है और ये इंतजाम की अड़चन अलग हो जाती है ये दोहरी अड़चन उसके ऊपर खड़ी हो जाती इन दोहरी अड़चनों के बीच मनुष्य के चित्र का तनाव है सारी इंडित इस, इस दोहरे तनाव में आ जाए इतना तनाव जो मनुष्य के भीतर है तो वो उस तनाव का कारण ही ये है कि जिंदगी एक ढंग से बहती है और हमारी आकांक्षा जिंदगी को दूसरे ढंग पे ढालना चाहती है और तब खिचाव शुरू हो जाता है इनसिक्योरिटी में जीने का कोई मतलब यह है कि जिंदगी जैसी है हम उसे जीते हैं और हमारा उसमें कोई ऊपर से थोपने का भाव नहीं है तो क्योंकि थोक कर हमने देखा और हम असफल हुए और असफलता पूर्ण हो गई इसलिए तो मैं मानता हूं कि गलत जीने का भी एक फायदा है कि वो गलत जीने को असफल कर जाता है विफल कर जाता है और जो लोग अगर ठीक से गलत ढंग से नहीं जिए ठीक से गलत ढंग से नहीं जिए हैं, तो तो वो बहुत कठिनाई में पड़ जाते हैं। उनको भी विफल तो हुआ नहीं है अभी उनको ख्याल तो ये है कि कोशिश करने से नींद आ जाएगी जा और किसी की बात सुनने चले गए जो कहता है कि कोशिश करने से नींद आएगी अब वो और कठिनाई में पड़ गए ये उनको अनुभव से ही जानना होगा की कोशिश करने से नींद नहीं, नहीं आती है प्रश्न तो तो व्यर्थ और तब वो ऐसा नहीं पूछेंगे कि फिर क्या करें क्योंकि तो फिर क्या करना पूछने का मतलब है कि वो अभी प्रतनी की भाषा उनके मन में जारी वो इतना समझ लेंगे कि प्रतिन व्यर्थ है और चुपचाप हो चुना चुपचाप जीने, जीने से आपका क्या चुपचाप जीने से आपका क्या अगर मतलब खोज तो फिर कठिनाई शुरू होती है क्योंकि चुपचाप जीने का मतलब है जिंदगी आई हुई है जिंदगी मिली हुई है जिंदगी जैसी आ रही है जिंदगी जैसी आ रही है उसे वैसा ही जिये और उतना ही जिए आप मेरे पास बैठे हैं और मैं प्रीतिकर लग रहा हूं आपको तो अच्छा है कि मेरे इस प्रीतिका कोने को जीएं, नहीं लेकिन आप इसको जीने की फिक्र नहीं करते आप ये कहते हैं कि कल भी इसी वक्त मिलेंगे ना आप कल की फिक्र कर रहे हैं आप कह रहे हैं परसों भी इतना ही प्रेम देंगे ना अभी जिंदगी मिली है कोई पास खड़ा है वो आपको प्रेम दे रहा है आप सुख में है आनंद का अनुभव हो रहा है लेकिन मन आपका अपेक्षाओं आप में भाग गया है जीने में नहीं है वो कहता कल परसों का भी इंतजाम कर लो न स्वभाव नहीं है स्वभाव नहीं है स्वभाव नहीं है अकल में हमारे मन में चारो तरफ असुरक्षा तो है ये तो पक्का ही है कल भरोसा नहीं है कि कल मैं आपको मिलूंगा ये पक्का नहीं है। इसको हम पक्का कर लेना चाहते हैं भूल इसलिए है कि जो पक्का नहीं है उसे पक्का किया ही नहीं जा सकता जो भूल है वो ये भूल ये नहीं है कि स्थिति तो ये है ही अगर मैंने आज आपको प्रेम किया है तो कल पक्का नहीं है इसमें कल आपको प्रेम कर सकू और अगर इसको हमने पक्का किया तब तो बिल्कुल ही पक्का नहीं है पर जो जो हाँ वो शक्य है तो मैंने पूछा है सिक्योरिटी की जो स्थिति आप कहते हैं तो बिल्कुल इंटेलिट्यूरिटी समझ में आती है पर वो शक है जब तक हमारे जिसम भी है और आत्मा भी सम्झे? तो सम्झे? हाँ, असल्में, असल्में है अंदर समझा तो हाँ असल में असल में जब हम इसे ऐसा पूछते हैं क्या ये शक्य है क्या ये संभव है क्या ये हो सकता है या आदमी असुरक्षा में जी सके तो मैं इसे दूसरी तरफ ऐसी लेना चाहूंगा मैं ये कहना चाहूँगा कि सुरक्षा में रहने की कोशिश शक्य हुई है नहीं मैं इसको इस तरह नहीं देता मैं इस तरह पूछना चाहता हूं कि इससे उल्टा सत्य हुआ है जिसे हम कर रहे हैं सुरक्षा की जो हमने इंतजाम और व्यवस्था की है क्या उससे जीना शक्य हुआ है क्या हम जी पाए हैं अगर वो असक्य हो गया है तो यही जो मैं कह रहा हूं उसकी सत्यता है इसकी अपनी अलग से शक्यता नहीं अगर आपके प्रश्न से आप नींद नहीं ला पाए हैं, आप मुझसे पूछते हैं क्या मैं बिना कोशिश करे सो जाऊंगा ये शक्य है तो मैं कहता हूँ इसकी सक्यता मत पूछे इसकी सकता का सवाल ही नहीं क्योंकि सत्यता का सवाल सदा प्रत्न का होता है प्रश्न सत्य और असत्य हो सकता है अप्रय नो एफर्ट में सत्य और असक्य का प्रश्न नहीं क्योंकि जिसे हमने किया ही नहीं वो हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा हम कैसे पूछ जो हमने किया है उसके संबंध में रिलेवेंट है ये बात पूछना कि ये होगा कि नहीं होगा तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो हम कर रहे हैं क्या वो असक्य हो गया है हमें दिखाई पड़ा है कि वो अशत्य है अगर वो अशत्य दिखाई पड़ गया है उसकी असंभावना उसकी एब्सर्डिटी हमें दिखाई पड़ गई है तो में वो कौन का प्रयोग करते हैं तो उस कम का जो आप पूछ रहे हैं वो उसमें बड़ा सार्थक बात है वो एक एफल पहेली दे देंगे तो किसी को जो उस तक की ही नहीं है जैसे तो उन्होंने कह दिया है कि साधक को कहा है कि तू इस पर ध्यान करके एक हाथ की ताली कैसे बचेगी तो समझ क्या कि एक हाथ की ताली कैसे बचेगी अब वो ध्यान करता है तो वो सोचता है कि पैर पर हाथ को मारने से बच जाएगी वो भागा हुआ गुरु के पास आता है वो कहता है कि पैर पर हाथ मार देंगे तो वो कहता है पागल वो तो पैर तो दूसरा हाथ हो गए हम तो कहते हैं एक हाथ की ताली उसमें दूसरे का उपाय ही नहीं अब तू तो दोबारा ये सोच के मत आना दूसरे की मौजूदगी का उपाय ही नहीं एक हाथ की ताली ही बजानी अकेले हाथ जहाँ दूसरा कोई भी नहीं अकेला हाथ ही है और ताली बजानी तो वो फिर सोचता है और कुछ उत्तर खोज लाता है, फिर कुछ उत्तर खोज लाता है। ये चलता है लेकिन एक क्षण में पूरे पूरे से लगता है कि है की ताली बजने जो है असंभव है ये एक्सेल है तब वो ये भी क्यों नहीं आता है कि नहीं बच सकती क्योंकि ये कहना भी तभी, तभी तक अर्थपूर्ण है जब तक बच सकती हो तब वो आते या तो गुरु के सामने हंसने लगता है या चुप बैठ जाता है और गुरु से पूछता है क्या हुआ उसे एक हाथ की ताली की ओर चुप ही बैठा रहा तब वो ये भी नहीं कहता कि नहीं बच सकती है क्योंकि नहीं बच सकती है अर्थ तभी होता है कुछ तो जब बच सकती होती नहीं वो असत्य ही है और अगर हम जिंदगी को समझने जाए तो हमने जिंदगी में बहुत से कोन खड़े कर लिए सुरक्षा सुरक्षा एक हाथ की ताली जो इतनी ही असक्य है जितनी एक हाथ की ताली असक है सुरक्षित तो हम हो नहीं सकते क्योंकि जन्म के साथ मृत्यु खड़ी है वो हम जन्मे नहीं के मरना शुरू हो गया है इधर जन्मे नहीं के मरना शुरू हो गया है शायद मरना जन्म एक ही साथ हो गया है वो जो पहले दिन का बच्चा पैदा हुआ है वो भी एक दिन मर चुका है घंटा भर मर चुका घड़ी भर मर चुका इधर वो जी रहा है इधर वो मर रहा है इधर से गिनो तो जन्मदिन मालूम पड़ता है उधर से गिनो तो मृत्यु की यात्रा मालूम पड़ती है अब अगर हमने सोचा कि हम मरेंगे ना तो हम असक्य को सोच रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिससे हम जिंदगी कह रहे हैं जो हमें शक्य मालूम पड़ती है वो बिल्कुल असत्य है और अगर ये हमें असत्य दिखाई पड़ जाए तो वो जो दूसरा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसके बाबत हम ये नहीं पूछेंगे की वो शक है असक्य वो है ही उसके अलावा उपाय ही नहीं यानी मरना मरने से बचना है तब फिर मरने के साथ ही जीना होगा उसको पूछने का सवाल नहीं, उपाय ही नहीं है कोई वही है कोई हमें ऐसे जीना होगा जहाँ की मरना स्वीकृत रहेगा हम हमारा मन होता है कि हम कैसे स्वीकार करके जिये मरने को ये सक्य कहां है कि हम मरने को कि मैं आपको प्रेम करूं और ये मान के चलूं कि प्रेम का फूल भी कुंघला सकता है क्योंकि सब फूल कुंघला जाते हैं असल में फूल ही कुंभलाते हैं कांटे तो बहुत देर तक जाते तो अगर ये प्रेम है फूल है और कांटा नहीं है तो ये कुंभलाएगा ही और जितना बड़ा फूल है और जितना कोमल है और जितना सुगंधित है और जितना खिला है उतने जल्दी कुंभला जाए मन तो मानने को राजी नहीं होता मन तो कहता प्रेम और कुमलाएगा नहीं हम ऐसा मान के फिर प्रेम ही नहीं कर पाएंगे फिर शक ही नहीं कि हम प्रेम कर पाए लेकिन हो या नहीं सवाल नहीं ऐसा है सच नहीं ये सवाल नहीं है कि हम ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ऐसा है ही अब आप कुछ करें या ना करें फूल कुमलाएगा ही फूल कुमलाएगा ही आप चाहे आंख बंद करे चाहे पीठ फेरे चाहे भागे फूल से चाहे कुछ भी करें आपके कुछ भी करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता फूल खिला है फूल कुमलाएगा hmm. और हमें ये स्वीकार करके जीना पड़ेगा फूल को जब वो खिला है तो उसके खिले होने में हमें उसके कुमलाने को स्वीकार करके जीना होगा और इस स्वीकृति में अगर जरा सी भी अस्वीकृति छिपी है तो हम फूल के खिलने को भी ना जी पाएंगे फूल कुमला ही जाएगा जो मैं कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि जिंदगी ऐसी है आपकी स्वीकृति अस्वीकृति से कुछ फर्क नहीं पड़ता सिर्फ आपके जीने की कठिनाइया कम और ज्यादा हो सकती है जो फूल के खिलने से आपको आनंद आया होगा तो ये बिल्कुल मुमकिन है और बिल्कुल वही है रियलिटी कि उसके कुमला से आपको दुख होगा उससे जो आप प्रेम करेंगे तो प्रेम का वास्तविक ही है की आपके दिल में ऐसा होगा की ये प्रेम चालू रहे उससे जो वितराग की स्थिति कहते हैं वो कहते हैं प्रेम भी भाई न करो तो दुख भी न होगा पर आपकी जो है वो उससे अलग बात बिल्कुल बिल्कुल ही अलग बात है उससे मैं कहता हूँ ठीक है प्रेम जो करेंगे तो प्रेम का अवसान हो जाएगा तब आपको दुख होगा क्योंकि प्रेम को आपको प्रेम से आपको आनंद मिला है तो आनंद जो मिलता है साथ ही साथ दुख जुटा हुआ है फूल को प्रेम करेंगे फूल दुखी दुखी अवश्य होने वाला मैं हो ये नहीं कह रहा हूं। अगर मैं ये कहूँ तो तो गड़बड़ हो जाएगी मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब मैंने फूल के खिलने से सुख लिया है तो मेरी दुख की पूरी तैयारी है उसके कुमलाने पर मैं दुख लूंगा और ये तो बड़ी एक्साइड बात होगी की सुख मैं लूंगा तो दुख कौन लेगा मैंने जब फूल के खिलने से सुख लिया है तो मैं फूल के कुंझाने पर दुखी होने को तैयार हुई इसकी स्वीकृति को मैं ये कह रहा हूं यानी हम क्या करते हैं हम कहते हैं कि या तो हम सुख को ही स्वीकार करेंगे कि फूल के खिलने से सुख मिले और तब हम उसके मुरझाने को इनकार करेंगे ताकि हमें दुखें ना दुख ना मिले और या फिर दूसरा उपाय जो आप कह रहे हैं वो आप हमारी समझ में आता है कि फिर यह जो फूल की फिक्री छोड़ दो ताकि न सुख मिलेगा न दुख मिलेगा या तो हम हाँ या तो हम सुख ही लेंगे और कुम्वाने न दूंगी फूल को <coughs> या तो मैं किसी स्त्री को प्रेम करूंगा और उसे छूटने न दूंगा अपने से उसको कुंभाने न दूंगा और या तो फिर मैं जी वो असंभवित है जी वो असम्भवित है वो कौन सा एक कि दुख ना वो तो असंभव है असंभव वही मैं कह रहा हूँ वो अगर असंभव है तो फिर जो जो संभव है जो है संभव भी क्या है कहना चाहिए जो है ये की फूल खिलेगा और सुख देगा और फूल को लाएगा और दुख देगा मैं दोनों को स्वीकार करता हूँ जिस तरह सुख को स्वीकार सु करता हूँ तो उस तरह दुख को स्वीकार करता हूँ निसको हम भोगी कहते हैं इंकार करता है और जिसको हम त्यागी कहते हैं वो सुख का इंकार कर रहा है वो दोनों चुनाव कर रहे हैं दोनों की च्वाइस और इसलिए दोनों में बहुत बुनियादी फर्क नहीं है वो आधा आधा स्वीकार करते वो कहते है हम ये हम ये सुख के साथ डर है दुख का तो मेरी अपनी दृष्टि में जिसको हम त्यागी कहते हैं वो भोगी से भी ज्यादा भयभीत आदमी है वो दुख के डर के कारण जो सांझ फूल के कुंभाने से होगा सुबह फूल के खिले होने को इनकार कर रहा है सांझ के डर से कि सांझ फूल कुंघला जाएगा वो सुबह ही कहता है हम खिले हुए फूल को ना देखेंगे क्योंकि सांझ कुंभाने का डर है वो मेरी दृष्टि में भोगी से भी ज्यादा डरा हुआ आदमी है उसका डर और भी भविष्य का है चलिए भोगी कम से कम अभी फूल का सुख ले रहा है सांझ रोएगा लेकिन सांझ को क्या खुश होगा कि हम सुबह से ही रो रहे तो हैं तो तो तो तुम गलती हो तुम सांझ को रो रहे हम सुबह से रो रहे और अगर रोने से बचना हो तो सुबह से रोने की स्थिति होना चाहिए? मगर मैं जो कह रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि जो खोज है वो तो ये है ना कि ये जो सुख है वो दुख में परिणाम है वो सुख और दुख वो दोनों पर त्याग करे वो जो सुख पाए कि जो कभी दुख जिसमें होता नहीं है वो, वो भी भाई से नहीं भागता है वो जो वो वो एक समझते हैं आपकी बात ज्यादा अच्छी स्थिति के लिए वो ऐसा सुख जो कभी दुख में परिणित नहीं होता असंभव है सत्य नहीं है और अगर ऐसा कहीं कोई सुख है तो उसमें सुख का बोध ही नहीं हो सकेगा सुख का बोध ही दुख की पृष्ठभूमि में है अगर ऐसा कोई स्वास्थ्य है कहीं जहां बीमारी न होती हो तो वहां स्वास्थ्य का कोई बोध नहीं होगा अगर ऐसा कहीं कोई जगह है जहां प्रकाश और अंधकार नहीं है तो वहां प्रकाश का कोई पता न होगा यानी उससे तो गहरे से गहरे अंधकार में भी प्रकाश का पता होगा उतना भी वहां पता नहीं होगा ये जो ख्याल है त्यागी का कि हम ऐसे सुख की खोज में है वो असल में वो यही कह रहा है कि हम उस फूल की खोज में हैं, जो खिलता तो हो लेकिन मुरझाता ना हो जिसमें प्लास्टिक का फूल हो सकता है फिर बिल्कुल प्लास्टिक का फूल होगा और एकदम कल वो खिलता भी नहीं एक वो तभी नहीं मुरझाने से बच सकता जब खिलता ना हो हमारी कठिनाई क्या है कि खिलने की ही प्रक्रिया का हिस्सा है मुरझाना खिलना और मुरझाना दो घटनाएं नहीं है जीवन और हाँ दो घटनाएं नहीं है एक ही घटनाओं को दो तरफ से देखने के ढंग दूसरा चालू एक ही दूसरा चालू, चालू है ही यानी कभी भी ऐसा नहीं है कि एक मौजूद है दूसरा साथ तत्काल मौजूद है ही वो सैमसेन है एक ही साथ युग पथ है अलग नहीं करते। हाँ हम घटनाएं अलग इनके मुश्किल हो जाती जन्मते है हम एक दिन और मरते है सत्तर साल बाद तो जन्म को मृत्यु को हम सुविधा से अलग कर लेते लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है सच्चाई ऐसी कि जिस दिन हम जन्मे उस दिन से ही मरना शुरू हुआ और जिस दिन हम मर रहे थे उस दिन भी जन्मना जारी था वो दोनों एक साथ घटनाएं घट रही थी वो एक ही साथ चल रहे थे वो न हम बाए पैर से चल रहे थे न दाए पैर से चल रहे थे और जो हम रुक गए वो ना हम दाए पैर से रुक गए ना बाय पैर से रुक गए वो दोनों पैर चलते थे वो दोनों पैर रुक गए वो जन्मना और मरना चलता था और जन्मना और मरना रुक गया मृत्यु के दिन जन्मना और मरने की जो क्रिया थी वो दोनों क्रियाएं रुक गई हो जन्म के दिन वो दोनों क्रियाएं शुरू हुई थी ऐसा नहीं था कि ये एक क्रिया थी और वो दूसरी क्रिया थी जब हम जीवन को ऐसा देख पाए तो सुख और दुख भी ऐसे ही है असल जब फूल खिला था तभी दुख भी शुरू हो गया मैं किसी के घर में रुकता हूँ तो इधर मुझे बहुत हैरानी हुई एक घर में मैं रुका तो उस घर की गृह जिस दिन में पहुंचा तो उसने उसी दिन से वो उसने रोना शुरू कर दिया तो मैंने पूछा कि बात क्या है कि दुखी क्यों तो उसने आप जब आते हैं तभी समझे आपके जाने का भय शुरू हो जाता तो कल चले जाएंगे परसों चले जाएंगे बस जाने का भय शुरू हो जाता तो उसके पति ने कहा बिल्कुल तो ना समझते जब जाएंगे तब जाएंगे जब आए जब आए पर मैंने उनको कहा कि नहीं वो कहती तो वही ठीक है कि आना जो है वो जाने की शुरुआत है लेकिन उसकी भूल इसमें नहीं है उसकी भूल इसमें है कि जब मैं चला जाता हूँ तब तुझे मेरा आना भी दोबारा दिखाई पड़ता है कि वो मुझे दिखाई नहीं पड़ता नहीं तो फिर तेरी भूल भूल यहाँ नहीं है भूलवाओ क्यूँकी अगर आने में जाना छिपा है तो जाने में किसी न किसी गहरे हाथ आना छिपा होगा वो दोनों की अलग नहीं हो सकती जो मैं कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि ऐसी जिंदगी है शक्य या असक के नहीं ऐसा है और ये जो होना है ये जो सचिलित है ये जिंदगी का ऐसा होना है इसकी प्रतीस हाँ इस, इसकी इसकी प्रतिति <coughs> एक्सेप्टेंस में भी कहीं ना कहीं हमारा नॉन एक्सेप्टेंस छिपा रहता है और शब्द थोड़ा अच्छा नहीं उसमें जब हम कहते हैं एक्सेप्टेंस तो कहीं कोई दंश है पीछे की हमें स्वीकार करना पड़ा है हाँ कहीं कुछ है बात उसमें वो तो शब्द बहुत अच्छा नहीं इसलिए इसलिए बुद्ध ने बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया नहीं। हाँ। नहीं है। उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया वो है तथाता सच ना ऐसा नहीं कि, कि स्वीकार करते ना ऐसा है, है कि ऐसा है कि जन्म में मृत्यु छिपी है ऐसा कि सुख में दुख छिपा है ऐसा कि मिलने में बिछुड़ना छिपा है ऐसा है इसकी स्वीकृति अस्वीकृति का भी जुम्मा हम पर कहाँ स्वीकार तो हम तब करें जब हम अस्वीकार कर सकते होते यानी इसमें स्वीकार में भी कहीं हम कुछ कर रहे हैं वो गलती हो जाएगी नहीं कुछ करने का उपाय ही नहीं है ऐसा है और ऐसे होने का जो बोध हमें घेर ले वो एक्सेप्टेंस है वो बहुत गहरे में एक्सेप्टेंस है आ, किया गया नहीं हुआ कोई आ, दूसरा कोई तो रास्ता ही नहीं आ, दूसरा रास्ता ही नहीं ऐसी स्थिति में सुरक्षा असुरक्षा सुख और दुख जन्म और मृत्यु इन्हें हम अलग अलग नहीं तोड़ते ये सब इकट्ठी हो जाती और हमारी जिंदगी का सारा कष्टी ये है कि हम सब चीजों को तोड़ तोड़ कर देखते हैं और दो हिस्से कर लेते हैं। जो दो हिस्से जिंदगी में एक हैं उन्हें हम विचार में दो कर लेते हैं। और इसलिए विचार जिंदगी के करीब कभी नहीं पहुंच पाता वो पहुंच ही नहीं सकता उसकी सारी उपद्रव यह तो चीजों को दो हिस्सों में तोड़ लेता है चीजें दो हिस्सों में टूटी हुई नहीं है और विचार में सदा टूट के आती है सुख अलग आता है दुख अलग आता है शत्रुता अलग, अलग आती है अंधेरा अलग आता है प्रकाश अलग आता है विचार दो खंड कर लेता है और इसलिए विचार में जीने वाला खंडित जीएगा अखंड तो नहीं जी सकता और इसलिए जो आप कहते हैं डॉक्टर जी कि इंटेलेक्चुअली समझ में आ जाता है नहीं इंटेलेक्चुअली जो समझ में आता है वो बड़ी खतरनाक है क्यूँकी इंटलेक्चुअली समझ में तब आता है जब वो दो में तोड़ लेता है इसलिए इंटेलेक्चुअल समझ ना समझी से भी खतरनाक है उससे मैं हाँ, हाँ उससे ही मैं कहता था कि हम समझते लेते हैं की नही आती है इतना प्रेस्नों, इतने प्रेस्नों, के बाद भी समझ तो आप कहते हैं कि बिना प्रयत्न की स्थिति में ये नहीं कह रहा हूँ हमारी कठिनाई क्या है मेरा स्टोर यहां कि अगर आप ये बातें समझने के बाद क्या कर सकते वही, वही तो वो कह रहे हैं वही वो कह रहे हैं सवाल फर्क नहीं हुआ वही डॉक्टर जी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं की आदमी कुछ न कुछ प्रयत्न तो करता ही रहेगा नहीं मैं ये हाँ तो मैं हाँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ की प्रश्न छोड़ दे अगर मैं ऐसा कहूँ तो मैं तथाता की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अगर ऐसा कहूँ कि आदमी प्रश्न छोड़ दे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि प्रत्न और अप्रत्न फिर उसी बड़े डुगलिज्म के दो हिस्से है मैं ये नहीं कह रहा हूँ की प्रश्न छोड़ दे मैं ये कह रहा हूँ की उसे ये समझ में अगर आ जाए की प्रश्न कुछ भी नहीं लाता है तो वो अगर प्रत्न भी करेगा तो भी फिर लाने की आकांक्षा में नहीं करेगा और अगर नहीं आएगा तो दुख नहीं भोगेगा क्योंकि तो वो जानेगा कि प्रश्न नहीं लाता है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रत्न वो छोड़ देगा प्रश्न जारी रहेगा वो भी जीवन का हिस्सा है वो भी जीवन का हिस्सा है लेकिन सब प्रत्न की असफलता भी स्वीकृत है।, है।, है वो भी स्वीकृत है वो भी स्वीकृत है और उन चीजों पर प्रश्न की असफलता पूरी तरह स्वीकृत है जो जीवन थे जैसे ये तो हो सकता है कि प्रतन से मैं धन कमा ला ये हो सकता है क्योंकि धन बिल्कुल मरी हुई चीज और इसलिए प्रत्न करने वाले लोग अक्सर धन की दिशा में चले जाते हैं क्योंकि का क्या जो होने तो वाला है। हाँ वो, मैं, कर हाँ वो मैं मैं जो ये कह रहा हूँ कि प्रतन की दिशा में जाने वाला चित्र अक्सर धन की दिशा में चला जाता है क्यूँकी धन प्रतन से आ सकता है एकदम मरी हुई चीज लेकिन प्रश्न अगर प्रेम की दिशा तो में चला जाए तो मुश्किल में पड़ जाता है क्योंकि बहुत जीवंत चीज है अगर मैं प्रेम की खोज में निकल पड़ू कि मैं प्रेम पा के रहूंगा तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा अगर मैं धन की खोज में निकलू तो सफल हो भी सकता हूँ सफल हो भी सकता हूँ क्योंकि धन मरी से मरी चीज आप मरी। हाँ, मेर, मेरा मतलब है मेरा मतलब यह है मेरा मतलब यह है कि धन मरी चीज का मतलब यह है जोड़ी में बंद की जा सकती है मुठी में बंद की जा सकती है जमीन में गड़ाई जा सकती है मरती नहीं तुम तो भी जिंदा चीज को तिजोरी में बंद करो मुठी में बंद करो जमीन में गड़ाओ मर जाए यानी मेरा मतलब यह है कि धन जो है, है हाँ धन जो है वो दी गई वैल्यू है रुपये को आप मार नहीं सकते मारना बहुत मुश्किल है रुपये को क्यूँकी रुपये में वसुता कोई जीवंत वैल्यू नहीं है हमने मुल्क की वैल्यू दे दी दी गई वैल्यू है प्रेम में एक जीवंत वैल्यू है हमारी दी गई वैल्यू नहीं यानी प्रेम का कोई हमने सिक्का पैदा नहीं कर लिया प्रेम जीवन से ही आ रहा है प्रेम जीवन से ही आ रहा है वो जीवन की जड़ों से ही आता है वो कभी खिलता है फैलता है और इसलिए हवा के तूफान उसको डराते भी हैं सूरज की गर्मी से वो भयभीत भी हो जाता है कोई उसे तोड़ भी लेना चाहता है वो सब भय वहां खड़े होते तो आदमी ने जीवन की चीजों में जब पाया कि प्रश्न से बहुत मुश्किल है उनको पाना तो उसने ऐसी चीजें ईजाद कर ली जो प्रश्न से पाई जा सकती लेकिन उनसे तृप्ति नहीं होती क्योंकि धन इकट्ठा करके फिर धन से भी प्रेम ही खरीदने जाता है उनसे तृप्ति नहीं होती क्योंकि मुर्दा चीज तृप्ति नहीं दे सकती है वो एक सिंबोलिक वैल्यू सिम्बोलिक का मतलब ही ये होता है सिम्बोलिक का मतलब ये होता है की डाली मतलब गई है प्रेम की कोई सिम्बॉलिक वैल्यू नहीं ना सिंबॉलिक वैल्यू नहीं आपने डाली मीनिंग है न मीनिंग बहुत अलग बात है मीनिंग बहुत अलग बात है रुपए में मीनिंग बिल्कुल नहीं सिर्फ सिंबॉलिक वैल्यू है सिंबॉलिक वैल्यू है यानी हम कहते हैं कि ये एक रुपए का नोट है और हम पचास आदमी हैं इसलिए एक रुपए का नोट है और कल हम इनकार कर दें तो ये एक रुपए का नोट नहीं रह जाएगा लेकिन प्रेम को आपका कल नहीं कर सकते आपके बस की बात नहीं है इंकार करना और यानी मैं ये कह रहा हूँ एक रुपए का नोट है ये हमारी स्वीकृति है कि हम इसको एक रुपए का नोट करते हैं लेकिन प्रेम आपकी स्वीकृति पर निर्भर नहीं है आप इसको प्रेम कहते हैं इसलिए ये प्रेम ये प्रेम है इसलिए आपको प्रेम करना पड़ता है ये रुपया नहीं रुपे रुपे प्रेम करे हमसे करे या न करे वो प्रेम कैसा मोट जाता जी हम सबसे प्रेम करे वो हमसे करे या न करे तो आप जब भी कहेंगे कि हम करें तो आप अभी नहीं कर सकते आप अभी नहीं कर सकते प्रेम का अभिनय कभी नहीं मुरझायेगा क्योंकि तो वो सिंबॉलिक वैल्यू है जो तो मैं जो कह रहा हूँ वो रुपए की तरह अगर प्रेम का अभिनय करते तो वो कभी नहीं मुर जाएगा मुझे कोई सवाल ही नहीं क्योंकि वो कभी खिले ही वो प्लास्टिक का फूल है जो हमने बनाया था वो खिला नहीं था कभी तो कहीं से आया नहीं था जोड़ा गया कंस्ट्रक्टेड है क्रिएटेड नहीं है तो तो वो बोल जाएगा आप जिंदगी पर कर सकते हैं इसलिए मनुष्य को प्रेम करना बहुत आसान है मनुष्य को प्रेम करना बहुत मुश्किल क्योंकि मनुष्यता कहीं भी नहीं है इसलिए मजे से आप अभिनय कर सकते हैं मैं मनुष्यता को प्रेम करता हूँ मैं सारे जगत को प्रेम करता हूँ वसुधा वो सारी वसुधा मेरी कुटुंब और एक पड़ोसी को कुटुंब में बनाना बहुत मुश्किल मामला है क्योंकि तो जिंदा आदमी वह सुधा तो कहीं है आप अभी नहीं कर तो हमने अभुने के वैल्यूज पैदा किए है और वो बचाओ जिंदगी के प्रेम तो करना पड़ेगा एक जीवंत आदमी को और जीवंत आदमी को प्रेम करना बहुत कठिन है क्योंकि तो वह हजार बाधाएं भी खड़ी है प्रेम लेने में भी बाधा देना तो मामला दूसरा है अगर मैं आपके द्वार पर प्रेम देने हूँ तो भी आप स्वीकार करेंगे ये भी कहा पक्का है कोई तो आप मेरा स्वीकार ही कर लेंगे थोड़ी है कि आप सुन कहूँ की देने की फिक्र मत करिए सिर्फ मेरा प्रेम दे लीजिए तो जरूरी नहीं है कि आप लेंगे आप कह सकते हैं जाइए मुझे नहीं चाहिए कैसे पहले आए हो बिना पूछे प्रेम देने लेकिन मनुष्यता को दिया जा सकता है क्योंकि मनुष्यता कहीं भी नहीं है और मनुष्यता के प्रेम का अभिनय किया जा सकता है इसलिए जो एक एक आदमी के प्रेम से भाग गए वो सारे जगत के प्रेम की बातें करते रहे सन्यासी है भाग गया एक आदमी को प्रेम करने से डर गया क्योंकि प्रेम बड़ी जोखम तो प्रेम बड़ा उपद्रव और प्रेम बड़ा संकट है सभी जिंदगी किन चीजों में वो बात छिपी वो एक से तो भाग गया है प्रेम करने लेकिन वो सबसे प्रेम करता सबके साथ प्रेम में कोई जोखम नहीं है <स्थाँगा> क्योंकि सबके साथ प्रेम ना टूटने का डर है जो आप कहते है हैं ठीक कहते हैं न टूटने का डर है न कुंभाने का डर है लेकिन ध्यान रखना यह है कि का डर इसीलिए नहीं है कि फूल खिला ही नहीं तो और कोई रोपा नहीं अगर उमदाने से बचना है तो खिलने से बचना पड़ेगा और बीच में गोम के जो वो सिंबॉलिक वैल्यू है वो डाली गई वैल्यू है वो हमारी अपनी डाली हुई वो अभिनेता हिस्सा है और बहुत सुखद है प्रेम का अभिनय करना प्रेम करना तो दुखद भी हो सकता है प्रेम में दुख आएगा प्रेम की अपनी सफरिंग होगी और शायद होते ही सफरिंग और किसी चीज की नहीं होती प्रेम का आनंद चूंकि गहरा इसलिए पीड़ा भी गहरी हो वो हमेशा अनुपात में होती है क्या मतलब जब आजी का वक्त आया बोल, क्या? हाँ, मैं कहाँ कहा। कहा। कह रहा हूँ मैं यही कह रहा हूँ मैं यही कह रहा हूँ कि जो आए उसको पूरी तरह जी ले जीने की लेकिन अगर ये भी आपका कंसेप्ट है उतनी फर्क कर की जरूरत है अगर ये भी मेरी धारणा है फिलोसफी है कि जब रोने का वक्त आएगा तब मैं पूरा रोऊंगा, और जब हंसने का वक्त आएगा तब मैं पूरा हंस लूंगा अगर ये मेरी फिलोसफी है तो मैं न पूरा रो पाऊंगा और न पूरा हंस पाऊंगा ये मेरी जिंदगी होनी चाहिए जिंदगी का मतलब ये है कि किसका कोई उपाय नहीं जब रोने का वक्त आएगा तो रोंगा इसमें रोने का सवाल क्या है? मैं पीछे कह रहा था कि एक जैन फकीर मरा तो उसका शिष्य जो बहुत प्रसिद्ध था गुरु से भी ज्यादा प्रसिद्ध है वो दरवाजे पर बैठ कर रो रहा है मंदिर को लाखों लोग आए तो वो बहुत बेचैनी में पड़ गए क्योंकि इसको वो समझते थे कि ये ज्ञान को उपलब्ध हो गए और ये रो रहा है तो जो निकटतम थे उन्होंने आके कहा कि आप ऐसा मत करिए इसका बड़ा बुरा असर पड़े हम लोग तो यही सोचते थे कि आपको तो ज्ञान को उपलब्ध होगा और आप रो रहे तो उसने कहा ज्ञान ने कब कहा रो मत मुझे पता नहीं ऐसे ज्ञान का उन्होंने कहा लेकिन आप तो कहते थे कि आत्मा अमर है फिर रोना है क्या उसने मैं आपको क्यों आप कब कह मर गई मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मेरे रोने की खबर कर रहा हूं कि आत्मा मर गई लेकिन क्या मुझे रोने का भी हक नहीं है किसलिए रो रहे उसने मुझे रोना हारा है इसलिए रो रहा क्या रोने के लिए नहीं कारण चाहिए नहीं, नहीं। कि मैं जब मुझे पक्का कारण मिल जाए तब मैं रो ना मुझे रोना हारा मैं रो ना मुझे पीड़ा हो रही तो मैं पीड़ा झेल रहा और फिर जिसको प्रेम किया उसकी विधा में मैं नहीं रोंगा तो कौन रोएगा और मैं उसके आत्मा के लिए नहीं रो रहा आत्मा की आत्मा जाने वो शरीर भी बहुत प्यारा था और वैसा शरीर अब दोबारा नहीं रहा और अभी थोड़ी देर में हम उसके जला लेकिन मैंने उसे प्रेम का आनंद लिया था अब प्रेम विदा हो गया है, तो अब उसकी काली छाया कौन भोगेगा तुम मुझे भोगनी पड़ेगी लेकिन तुम मत सोचना कि मैं दुखी हूं असल में अगर हम बहुत ख्याल से देखें, तो खुद दुख में दुख नहीं दुख के अस्वीकार में ही दुख स्वयं दुख में क्या दुख हो सकता है मैं रो रहा हूं उतना ही रिलैक्सिंग हो सकता है जितना हौसला भी ना हुआ स्वयं दुख में कोई दुख नहीं है और दुख का अपना सुख है सुख का अपना दुख लेकिन हम स्वीकार नहीं करते सुख को हम स्वीकार कर लेते हैं इसलिए दुख नहीं मालूम पड़ता और दुख को हम अस्वीकार करते हैं इसलिए दुख मालूम पड़ता है वो जो अस्वीकृति है वो दंस ले आती है लेकिन अगर जीवन स्वीकृत है के में जो जो दर्द हो तो दुख है है।, तो है है उसमें वो भी एक लेकिन जब तक हम चुनाव कर रहे हैं हम कहते हैं ये हाँ और ये नहीं तब तक हम पूरी जिंदगी को जीने के लिए राजी नहीं है हम कहते हैं हम जिंदगी में चुनाव करेंगे इतनी जिंदगी को जियेंगे इतनी जिंदगी को इनकार करेंगे इसलिए मेरा कहना है की कि टोटल की स्वीकृति नहीं है और जहां समग्र की स्वीकृति नहीं है वहां हम कभी समग्र को उपलब्ध भी नहीं हो सकते और समग्र के साथ भी पूरे नहीं हो सकते वहां हम खंड खंड और जब समग्र की स्वीकृति बाहर में होगी तो हमारे भीतर भी खंड हो जाएंगे इसको ध्यान में रखना जरूरी अगर मैंने कहा कि मुझे प्रकाश स्वीकार अंधेरा स्वीकार नहीं तो ऐसा नहीं कि बाहर की पृथ्वी पर जहाँ प्रकाश होगा वो मुझे स्वीकृत होगी और अंधकार होगा मेरे घर में भी दो हिस्से हो जाएंगे कि मेरे घर में भी जो हिस्सा में पड़ जाता होगा वह स्वीकार हो, हो जाएगा और जो प्रकाश में पड़ता होगा वो स्वीकृत हो जाएगा मेरे शरीर में भी तो हिस्से हो, तो हो जाएंगे जहां अंधकार पड़ता होगा अस्वीकार हो जाएगा मेरी आत्मा में भी दो हो जाएंगे जहां अंधकार पड़ता होगा अस्वीकृत हो जाएगा जहाँ प्रकाश पड़ता होगा मैं सारे जगत को आरी से दो में काट दूंगा उसमें मैं भी कटूंगा उसमें मैं नहीं बच सकता क्योंकि सारे जगत का बहुत छोटा सा रूप मैं भी हूँ उसमें मैं भी दो हिस्सों में कट जाऊंगा तो जो मेरा कटा हुआ हिस्सा है वो तड़सेगा वो चिल्लाएगा उसे दबा के रखना पड़ेगा उसे मिटा के रखना पड़ेगा मिट सकता नहीं क्योंकि वो मैं ही हूँ उसकी छाती पे बैठे रहना पड़ेगा कि क्योंकि वो निकल के बाहर ना आ जाए तो मैं एक उपद्रव में पड़ जीवन एक उपद्रव बन जाएगा बन गया है क्यूँकि हम उसे पूरा स्वीकार करने को लेकिन मेरी फीलिंग आचारिक हम हमेशा, हमेशा करते हैं हम स्वीकार हमेशा करते हैं हम झूठ बोलते हैं जब हम कहते हैं कि हम स्वीकार नहीं कर रहे मतलब मैं परसों एक दोस्तों में डेढ़ बजे तक वो बेचारी स्ट्रगल कर रही थी डॉक्टर मौजूद थे नर्सें मौजूद थी और वो सोच रहा था कि वो मर जाएंगे तो क्या होगा शाम को चार बजे वो उन्होंने तलाशी वो मर गई कब ले जावर्स उसकी माँ जो है वो बॉडी बन गई थी तो मानता है ये झूठ नहीं है उसके लिए अच्छे विकास मैं करता है, टेक्निकली करता है मैकेनिकली करता है करना पड़ता है इतने फर्क हम हमारे शब्दों में सारी कठिनाई जो है वो ये है आप जब कहते हैं कि इसकी गलत एक्सेप्ट तो एक्सेप्टेंस नहीं हमें स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि जो है वो है हमारे अस्वीकार तो वो मिटता नहीं लेकिन हमें स्वीकार करना पड़ता है जब करना पड़ता है तो गलत आ जाता है तो पीला आ जा है पीड़ा जो है वो हमारे स्वीकार करने की चेष्टा में जैसे की आज माँ मर है तो कोई कह रहा है कि शरीर कितने वक्त निकलेगा माँ शरीर थी इसे हमने जिंदगी भर स्वीकार नहीं माँ को तो हम बिल्कुल आत्म ही मान के चलते उसको शरीर मान के चलना नहीं। तो बहुत मजा जिंदगी भर अस्वीकार किया कि माँ शरीर पत्नी शरीर हो माँ तो शरीर होती है लेकिन माँ शरीर है माँ भी शरीर है और भी कुछ होगी शरीर भी है ही पर उसका शरीर होना हमने कभी स्वीकार नहीं किया था वो मरने पर ही प्रगट होगा क्योंकि तो तब कुछ उपाय न रह जाएगा और हम स्वीकार करते हैं करना पड़ता है लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि करना पड़े मैं ये कह रहा हूँ ऐसा मौका ही क्यों आएगी करना पड़े हम सदा स्वीकार नहीं जिये तो करना पड़ने का कोई सवाल नहीं आता। तब ऐसा ना होगा कि माँ आज मर गई है ना तब मुझे बहुत दिन पहले से लगना शुरू होता कि माँ मर रही और तब मां मर रही है ऐसा मैंने बहुत दिनों से जाना होता और तब मैं एक दिन जिया होता कि माँ मर रही लेकिन वो मैं बिल्कुल नहीं जिया अभी एक घंटे पहले तक माँ नहीं मरी थी तब तक मैं मान के सर्दा था की माँ जिंदा है और जो जिंदा फात व्यवहार करना चाहिए वो कर रहा था अब माँ मर गई है तो वो सब व्यवहार मैंने बदल दिया हो सकता है घंटे भर पहले धन के लिए उससे लड़ रहा था और घंटे भर पहले पत्नी के लिए उससे लड़ रहा था और घंटे भर पहले उसको घर से निकाल देने के लिए तैयार था और घंटे भर बाद छाती पीट करो रहा नहीं लेकिन अगर स्वीकृति पूरी होती तो मैं रोज ही जानता कि माँ मर रही है यानी ये, ये, ये दो हिस्से ना होते तब ऐसे की एक दिन माँ जिंदा थी और एक दिन मर गई ऐसा हिस्सा करना मुश्किल ऐसा मैं रोज जानता और जब माँ रोज मर रही हो तब शायद माँ से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाए की सुविधा बन गई क्योंकि मैंने माँ मा कभी मरेगी अभी जिंदा है अभी एक एक, एक, एक मेरे परिचित पर, थे एक मित्र उनकी कोई पांच छ साल पहले शादी हुई थे यूनिवर्सिटी में और लड़की भी कक्षर थी कोई तो चार पांच थे तो शादी जब हुई तब तो भी वो मेरे पास आए थे कि कि मैं परेशानी में पर पड़ गया हूँ क्योंकि वो थे हिंदू और ब्राह्मण और वो पारसी थी लड़की तो पिता राजी नहीं थे बहुत पुराना आर्थोडॉक्स परिवार था तो मैंने उनसे यह कहा कि तुम ये ठीक से समझ लेना कि तुम लड़की से शादी कर रहे हो कहीं पिता के विरोध से तो शादी नहीं कर रहे इतना सोच लेना। तुम पीछे बहुत मुश्किल में पड़ जाओ नहीं उन्होंने कहा क्या बात करते हैं पिता के विरोध से क्या लेना देना है मुझे तो उस लड़की की बना में जी नहीं सकता लड़की के माँ बाप का भी विरोध था मैं तो उस लड़की को भी कहा वो दोनों मुझसे परिचित उससे भी मैंने कहा की तू लड़की से शादी कर रही ना अपने माँ के विरोध से तो नहीं तो आप कैसी बात करते माँ बाप से विरोध करते तो क्या लेना देना? और शादी के दो महीने बाद ही बात साफ हो गई क्योंकि वो शादी के बाद तो विरोध खत्म हो गया कोई मतलब तो न रहा विरोध का जैसे विरोध समाप्त हुआ वैसे उन दोनों को पता चला की वो तो बहुत दूर कहीं पास नहीं वो तो दोनों के खिंचाव में धक्के में रेसिस्टेंस में रिबेलियन में वो पास थे वो सब खत्म हो गया तो वो दूर होने शुरू हो गए साल भर आसले पर हो गए और वो इतना कठिन हो गया जीना कि शुरू कर दियो कुछ भी करना शुरू साल बाद दिया हम तलाक करें कि क्या करें कि क्या ना करें उसकी पत्नी की दरफे मुझसे कह गई की हम दोनों से कोई एक मर जाए तो अच्छा फिर वो मर गया जब वो मर गया तो वो पत्नी इतनी आई रोई इतना शोर भी मचाया मुझे तू तो किसली रोती तुझे चाहती थी तो चाह। तो वो हो मर जाए मैंने क्रोध में कह दिया होगा तुमने कहा तो जो रो रही है दुख में रो रही होगी कल ये दुख चला जायेगा फिर वो क्रोध में था वो क्रोध में चला गया ये कल दुख में चला जाएगा मैंने कहा कभी नहीं जा सकता दुख मेरा हम सदा ऐसा सोचते हैं हम सोचते हैं प्रेम कभी नहीं जा सकता वो भी चला जाता है हम सोचते हैं दुख नहीं जा सकता वो भी चला जाता है हम सोचते हैं सुख नहीं जा सकता वो भी चला जाता है सुनकर कभी नहीं जा सकता जिंदगी भर तो दुख में दुखी रहू ठीक तो है लेकिन कभी याद रखना है इस बात को ये तो कहने कहने लगे वो मैंने दुख में कह दिया तो फिर बड़ा मुश्किल है तू कभी बोली है कि नहीं कभी तू क्रोध में बोलती है कभी तू प्रेम में बोलते जब प्रेम में हम बोलते तो हम कहते हैं हम जिंदगी बरसात रहेंगे सच में हम प्रेम में बोल रहे हैं दो दिन बाद जब प्रेम नहीं रहेगा तो हम कहेंगे वो प्रेम में बोल दिया कोई मतलब तो हम भी कभी बोले हैं मैं यही मैं खुद बोल रही हूँ आप कैसी बात कर रहे हैं मेरे पति मर गए और आप की बात कर रहे हैं मैं इतना दुखी हूँ तो शाश्वत क्या होगा कुछ हो। शाश्वत कुछ भी नहीं है परिवर्तन ही शाश्वत है शास्वत की हमारा है छुटकारा हो मैं कहता नहीं जो कि छुटकारा हो कि ये छुटकारे की बात भी हमारे किसी दुख के क्षण में हो जाती है जब हम आनंद के क्षण होते हैं हम तब जोर से पकड़ लेना चाहते हैं छुटकारा बिल्कुल नहीं चाहते। क्षण होता है छुटकारा कैसे हो असफलता का क्षण होता है कहते हैं छुटकारा कैसे हो सफलता के क्षण में आनंद के क्षण में हम कहते हैं कैसे सदा बंदे रहे छुटकारा कभी ना हो नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि ये समझना पड़ेगा की आपकी ये सब आवाजें सब आपकी ये सब आवाजें इकट्ठी आपकी है ये छुटकारे की आवाज भी आपकी है और ये सदा बंधे रहने की आवाज भी आपकी आप है ये सब आवाजें आपकी है ये जिंदा रहने की आवाज भी आपकी हो कल मरने की इच्छा भी हो सकती है वो भी आपकी ये सब विरोधी सब आपकी है और इसमें कोई भी एक आपकी नहीं है ये सब आपकी है हम क्या करते हैं जब एक आवाज होती है तब हम उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं कि ये न हो जब मैं दुख में होता हूँ तो मैं कहता हूँ ऐसा मैं जिंदगी भर दुखी रहूंगा मैं कभी सुखी नहीं हो ये दुख बोल रहा है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ छाया हुआ दुख का क्षण बोल रहा है। जब मैं सुख में होता हूं तब तो मैं दूसरी बात बोलूंगा प्रेम में कुछ और बोलूंगा क्रोध में कुछ और बोलूंगा ये सब मेरी आवाजे है लेकिन इनमें से कोई आवाज में नहीं हमारी गलती है कि हमारे एक आवाज को जब हमारे ऊपर होती हम कहते मेरी आवाज उसे हम कहते हैं मेरी आत्मा है इस वक्त मेरा सेल्फ है कोई हमारा सेल्फ नहीं जिससे नदी बह रही वो एक वृक्ष के नीचे से गुजरती तो उसकी वृक्ष की परछाई बनती है नदी उस वक्त सोच सकती है कि मैं वृक्ष और वो बह भी सोच भी नहीं पाई है कि बह भी और एक चट्टान के पास से गुजर रही और चट्टान की छाया बन रही हूँ नदी सोचती मैं चट्टान और वो सोच भी नहीं पाई की वो बह भी और अब वो बादलों के नीचे से गुजर रही और बादलों की छाया बन रही हूँ नदी सोचती मैं बादल और एक पक्षियों की कतार निकल गई उसकी छाती पर से और चमक गई उसने सोचा कि मैं पक्षी ना इनमें से कोई भी नदी एक नहीं हाँ, नदी नदी क्या है सारे बहाव का जो भी प्रतिफलन है उस सब का जोड़ है इस सब का एक अर्थ में वो उस चट्टान से भी एक है जो उसने झलक गई है उस दृष्ट से भी जिसमें उसमें फूल गिरा दिए और पक्षियों को उस कतार से भी जो उसके ऊपर से पार हुई वो सूरज से भी उस पृथ्वी से भी उस रेस से भी और उस आदमी से भी जो उसमें स्नान कर गया और उस बांसुरी बजाने वाले से भी जिसमें गीत गाया तो नदी उन सब से एक और जिस दिन नदी समग्र की एकता को जान पाएगी उस दिन नदी की फिर कोई आकांक्षा नहीं है कि ऐसा ही हो क्योंकि तब वो जानती है कि ऐसा ही होने का मतलब मरना होगा अगर वो ऐसा सोचे की वृक्ष ही हो जाऊं तो फिर चट्टान न हो सकेगी और फिर पक्षियों की कटान न हो सकेगी और फिर गिरता हुआ फूल न हो सकेगी बाकी आबादियाँ हो सकेगी फिर रेत और सागर ये सब कुछ भी न होगा फिर बादल और सूरज कुछ भी ना होगा फिर वो चट्टान ही हो जाएगी फिर वो नदी ना रह जाएगी जिस दिन नदी ऐसा समझ लेती वो ये अनंत प्रवाह के बीच आए सभी प्रतिबिंब है वो सभी प्रतिबिंब हो तब बहाव सहज हो जाएगा तब कहीं ठहरने का सवाल नहीं इसका मतलब ये नहीं है जब वो झाड़ की तरफ देखेगी नहीं जब गुजरती होगी तो पूरी तरह देख लेगी और बहुत प्रेम से देख लेगी क्योंकि हो सकता है दोबारा गुजरना ना मतलब ये नहीं बंद कर लेगी जब हम जाट्टानी चट्टान से क्या मतलब जो मैं फर्क कर रहा हूँ वैराग की भाषा हमें सिखाती है जब तुम चट्टान से गुजर ही जाना है तो चट्टान से क्या मतलब मोहम्मद बांधो ऐसा वो ये सब होने पर भी लगी भी है ये जो हम ये कक्षार होने, होने पर होने पर बादल होने पक्षी होने पर वो नदी भी है ये जो ये, ये जो हम कहते हैं कि नदी भी है इसका मतलब कुछ ऐसा हो जाता है कि अगर इस सब को हम निकाल लें, तो भी नदी होगी नहीं ऐसी कोई नदी नहीं होगी मैं मात्र समझती हूँ मैं मात्र समझती हूँ अगर हम सब निकाल लें तो कुछ भी ना होगा मैं नहीं वो सबके प्रवाह के जोड़ में ही नदी घटना है वो एक संघार जैसा बुद्ध कहते हैं वो तो एक संघार है वो बहुत चीजों का जोड़ है ऐसी बहुत चीजों का, का जो हमें पता भी ना हो वो भी उसमें जुड़ी हो सकती है उसमें परमात्मा और मोक्ष निर्माण और जो हमें पता भी ना हो उनके भी प्रतिबिंब उसमें बन रहे होंगे वो भी जुड़े हो सकते लेकिन न भी सच सबसे अलग करके आइसोलेटेड कहीं भी नहीं तो आइसोलेशन में कोई एंटिटी नहीं है और वो हमारा पक्का भ्रम वो भी हमारा शाश्वत का भ्रम है क्यूँकी हम कहते हैं चट्टान तो बीत जाएगी रेत तो बीत जाएगी आज तट है कल तट नहीं होगा आज वृक्ष है कल वृक्ष नहीं होगा आज जो बांस बजाने वाला है कल नहीं होगा तो मुझे तो होना चाहिए जब तो कुछ भी नहीं होगा तब भी मुझे तो होना चाहिए जब तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा मोक्ष होगा तब भी मुझे तो होना चाहिए सब शून्य होगा फिर भी मैं तो रहूंगा वो भी हमारी जीवन में हम पराजित हो गए हैं शाश्वत को पाने से तो हमने जीवन में शाश्वत की तो खोज छोड़ दिया वो अपने में ही शाश्वत को पकड़ लिया तो मैं तो शाश्वत हूँ न होगा प्रेम शाश्वत जाने दो न होंगे फूल शाश्वत जाने दो लेकिन मैं मैं तो शाश्वत हूँ लेकिन शाश्वत की आकांक्षा क्या शाश्वत का प्रयोजन क्या शाश्वत होने का मतलब क्या असल में होना ही होना मात्र ही परिवर्तन है होने का अर्थ भी परिवर्तन में है सच तो यह है कि है इज जैसी कोई चीज नहीं है होने जैसा है कुछ पहली दफा बर्मी भाषा में बाइबल का अनुवाद किया तो दो शब्दों को बड़े कठिनाई के पड़ गए गॉड इज ये कैसे अनुवाद करें ईश्वर है क्यूँकी बुद्ध के प्रभाव में जहां जहाँ भाषाएं विकसित हुई हैं, वहाँ इस नहीं है वहाँ टेबल है ऐसा कहना भी ठीक नहीं वहाँ टेबल हो रही है उस भाषा का रूप जो होगा वह ऐसी होगा क्योंकि टेबल है ये भी ठीक नहीं है ना बच्चू भाई है ये ठीक नहीं बच्चू भाई हो रहे हैं मतलब है और है का मतलब है ठहरा ये कंट्रोडिक्टी टर्म है नदी है ये शब्द उपयोग करना ही गलत है नदी का मतलब ही है कि जो है कभी नहीं सदा हो रही है वाह किसी क्षण जिसको हम नहीं पकड़ पाएंगे हाँ सदा प्रवाह में है सदा होने में ही है और है कि स्थिति में कभी भी नहीं आती ये जो ख्याल में हमारे आ जाए तो फिर भीतर भी शाश्वत की आकांक्षा नहीं है बाहर भी नहीं है तब ही हम जिसको एक्सेप्टेंस कह रहे हैं वो फलित होगा फिर हमें करना नहीं पड़ेगा फिर कोई उपाय नहीं है फिर ठीक है फिर नदीश जानती है कि झलकेगी तो और फिर नहीं भी झलकेगी बासुरी सुनाई पड़ेगी फिर नहीं भी सुनाई पड़ेगी तट मिलेगा और छूटेगा भी ये दोनों तक स्वीकृत है और ये नदी का होना ही हो गया है इसलिए अब इस होने में कोई विरोध भी नहीं है तट आता है तो प्रेम है तट विदा हो जाता है तो आंसू भी करते होंगे और वो बह जाती होंगी इतनी सरलता से अगर हमें सब दिखाई पड़ने लगे तो वो जो आप पूछते है की हम कैसे जिए वो सवाल गलत है कैसे जीने में सदा हम जीवन पे अपने को थोपने की आकांक्षा लिए नदी नहीं पूछती कैसे हम बहन बहती है क्योंकि बहना नदी का होना है मैंने पूछने का सवाल है की हम कैसे आदमी पूछता है की हम कैसे जी यानी वो ये कहता है कि जीवन पर्याप्त नहीं हमें उसे ढंग देना होगा व्यवस्था देनी होगी मार्ग देना होगा लक्ष्य देना होगा उद्देश्य देना होगा हम बड़े खुश होते अगर कोई आदमी हमको ऐसा मिलता है जो लक्ष्य दे सकता है उद्देश्य दे सकता है कह सकता है वहाँ पहुँचो ये पाओ ये करो हम बड़े प्रसन्न होते हम कहते हैं ये आदमी है इसके पीछे चलने जाता है सब गुरु इस ढांचे पैदा हुए उन्होंने कहा कि ऐसे जियो उन्होंने बताया कि ये धन्य है जीने का जिंदगी के ऊपर भी कुछ थोपो और ढांचा बनाओ और वो सब ढांचे हमें दुख में डाल दूंगी निष्क्रियता नहीं आ जाएगी जी इससे निष्क्रियता नहीं आ जाएगी समझा मेरा हमें लगता है ऐसा पर मेरा ख्याल ये है की इससे सक्रियता सहज होगी सिर्फ निष्क्रियता नहीं आ जाएगी क्योंकि निष्क्रियता भी गलत सक्रियता का परिणाम है रिएक्शन है यानी एक आदमी बहुत दौड़ा इतना दौड़ा कि थक के गिर पड़ा लेकिन एक आदमी धीरे धीरे चला इतना चला कि कभी थका नहीं कभी गिरा नहीं और मेरा मानना है कि वो जो बहुत दौड़ा है पीछे पड़ जाएगा और वो जो बहुत धीमे चला है और कभी नहीं दौड़ा और कभी सक्रिय नहीं मालूम पड़ा बहुत शीघ्र आगे निकल जाएगा क्योंकि कभी भी दौड़ इतनी नहीं हुई कि निष्क्रियता में ले जाए असल में दौड़ की अति निष्क्रियता में ले जाती है तो जो मैं कह रहा हूं उससे गति धीमी होगी निष्क्रिय नहीं निश्क्री हाँ लेकिन सहज सक्रियता होगी सहज और सरल हो जाएगी कोई भाग नहीं रह जाएगी लेकिन अंततः अगर हिसाब किताब कभी को कोई करने बैठेगा तो दौड़ने वाले पीछे पड़ जाएंगे और ये जो सहेज धीरे चले थे बहुत आदमी मैं एक कहानी कहता रहा कोरिया में एक वृद्ध भिक्षु एक नदी पार कर रहा है एक नाव से और तो उसके साथ एक युवा भिक्षु है नदी के पार पहुंच के जैसे ही नाव बांधी है माछी ने उन्होंने तो उस बूढ़े से पूछा है की कि गाँव कितना दूर है क्योंकि तो हमने सुना है कि सूरज ढलते ही गांव का द्वार बंद हो जाएगा और सूरज ढल रहा है कितनी दूर हम पहुंच पाएंगे कि नहीं उसने नाव बांधते हुए कहा कि धीरे गए तो पहुंच भी सकते हो मतलब न बिल्कुल नहीं मेरा मतलब जल्दी मत निकालना संतोष से बिल्कुल नहीं निल्कुल नहीं उस माझी ने कहा की धीरे गए तो पहुंच भी जाओगे अब ऐसे पागल की बात कौन सुने पूछा कि पांच अभी इसकी बात में पड़े तो गए क्यूँकी जब ये धीरे गए तो पहुंच भी जाओगे तो भागे फिर उससे पूछा पांच हो रही है सूरज ढला जा रहा है वो तेजी से भाग रहे हैं क्योंकि द्वार बंद हो गया तो जंगल में रह जाना पड़े पहाड़ी रास्ता है फिर सूरज एकदम ढलने के करीब हो गया है तो तब वो और से भागे फिर वो बूढ़ा गिर गया और उसके घुटने टूट गए और लहू गहरा उस किताबों के पन्ने पर गए जो वो सिर्फ लिए था फिर वो माँ पीछे से गीत गाता हुआ है वो पास खड़े होकर खड़ा हो, हो जाता तो है और उसने का मैंने कहा था क्योंकि मेरे बहुत दिन का अनुभव रोज ही सांझ यहां कोई उठता है और रोज ही कोई मुझसे पूछता है कि कितने दूर है पहुंच जाएंगे ना सूरज भल तो मेरा निरंतर काम हो यह है कि जो धीरे जाते हैं वो पहुंच भी जाते हैं रास्ता बहुत बीघ है जो तेजी से जाते हैं अक्सर गिर जाते हैं लेकिन मेरी बात उस वक्त ठीक नहीं लगती क्योंकि उन्हें ये लगता है कि धीरे गए तो कैसे पहुंचेंगे क्योंकि हमारा पहुंचने का ख्याल ही तेज जाने वाले से जुड़ा हुआ है लेकिन कुछ मुकाम ऐसे भी हैं जहां धीरे जाने से पहुंचते हैं और कुछ मुकाम ऐसे हैं जहां जाने से कभी पहुंचते ही नहीं जहां ना जाने से ही पहुंच जाते हैं पर उन मुकामों का हमें कोई पता नहीं सक्रियता जो है वो आपकी चेष्टा नहीं सक्रियता आपके भीतर शक्ति का सहज प्रकटन आपकी चेष्टा नहीं आप अपनी चेष्टा से सक्रिय नहीं और अगर आप बिल्कुल सहज हो जाते हैं तो आपके भीतर की जो शक्ति है वो आपको सक्रिय रखेगी लेकिन वो सक्रिय होना उतना होगा जितनी शक्ति होगी उससे ज्यादा कभी नहीं होगा इसलिए रिएक्शन की निष्क्रियता कभी भी नहीं आएगी इसलिए कभी थकेंगे नहीं क्योंकि थकने के पहले शक्ति वापिस लौट जाएगी चेष्टा तो उसमें है नहीं जितना है उतना है उतना आप करते हैं श्रम थक जाते हैं विश्राम पे चले जाते हैं फिर सुबह उठाते हैं फिर काम करते हैं फिर विश्राम पे चले जाते हैं और चूंकि कहीं पहुंचना नहीं है इसलिए जल्दी का कोई सवाल नहीं जहाँ हम हैं वहाँ जितनी देर है फिर जितनी देर जहाँ होंगे वहां होंगे जो मैं कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ की जिंदगी की अपनी सक्रियता है आपको उसे देने की जरूरत नहीं और आदमी ने जितनी सक्रियता दी उसमें सिर्फ बीमारी सिर्फ बीमारी लाई है उससे चित्त रुग्ण हुआ है विक्षिप्त हुआ है परेशान हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ आदमी के द्वारा लाई गई सक्रियता के दो परिणाम है या तो सक्रियता इतनी बढ़ जाती है कि रुग्ण और विक्षिप्तता हो जाती है या सक्रियता का अंतिम फल एकदम सब निष्क्रियता में परिवर्तित हो जाता क्या आदमी निधाल होकर पड़ जाता है सब कुछ भी नहीं करने को कुछ नहीं करना है वो, वो ये दो ही फल हो सकता लेकिन सहज सक्रियता बिल्कुल और बात है उसका मतलब ये जितना होता होता है जितना चलते हैं चलते हैं, और थक जाते हैं तो विश्राम करते हैं फिर चलते हैं फिर विश्राम करते हैं न तुम्हें पहुंचने की जल्दी है न कहीं से भागने की जल्दी है। भोगी को कहीं पहुंचने की जल्दी त्यागी को कहीं से भागने की जल्दी और इसलिए दोनों बड़ी तेजी में सक्रिय भोगी कथा वहां पहुंचना है वो बड़ा मकान बना लेना है वो बड़ी कार ले लेनी है वो बड़ा पद ले लेना है और क्या है, इस मकान से जितने दूर भाग जाए भाग जाना इस कार से जितनी दूर निकल जाए निकल जाना कहीं ऐसा ना हो कि मन दुलता से भर जाए गाड़ी में बैठ तो भाग जाना वो दोनों भाग रहे तो धार्मिक आदमी में उसको कहता हूं जो भाग ही नहीं रहा जो चल रहा चल रहा है मतलब ये कि जितना जिंदगी चला रही चल रहा नहीं चला रही नहीं चलता है विश्राम करा रही तो विश्राम कर है अपनी तरफ से कोई सक्रियता ठोकने की जरूरत नहीं न कोई मैथड क्योंकि जिंदगी का क्या मैथड हो सकता सिर्फ मरने के मेथड हो सकते हैं अगर कोई हाथ में पूछे कि हम मरने के लिए क्या करें तो मेथड बता बताए जा सकते हैं कि पहाड़ से कूदो कि जहर खाओ कि छुरी मार लो मरने के मैथडो जिंदा रहने का क्या मेथड हो जिंदगी इतनी अनंत है कि मैथड हो नहीं सकते और किसी ने अगर जिंदगी में, में मेथड का उपयोग किया तो किसी न किसी हथों में मरने की तरक् होगी क्योंकि बहुत सा जिंदगी छूट जाएगी मैथड थोड़ी सा पकड़ पाता है मरने का मेथड हो सब तक छोड़ा मार दिया लेकिन जीने का कैसे होगा जी हाँ बहुत बड़ी घटना है उसका तो कोई मैसेड नहीं होगा अनंत रूपों में अनंत और असीम है और रोज नहीं है प्रतिपल नहीं है उसका पक्का भी नहीं है कुछ की कल क्या होगा सुबह क्या होगा इसलिए जिंदगी जी जा सकती है विधि नहीं पूछनी चाहिए और सारी विधि छोड़ देंगे तो भी जियेंगे करेंगे क्या आगेंगे कहा जाएंगे कहा? अगर समझ लेंगी सारी विधि छोड़ दू सारा लक्ष्य छोड़ दिया कहीं पहुंचने का ख्याल न रखा कुछ करने की बात न रखी तो क्या समझते मर जाएंगे? तो जी लेकिन तब जीना अत्यंत सरल और सहज हो जाएगा तब अभी और यही हो जाएगा फिर तो कोई उपाय नहीं रहेगा कल का और परसों का अभी और यही हो जाएगा तो जीएंगे फिर भी जीना हो लेकिन वो जीना तब भीतर से होने लगेगा जितना हो सकेगा हो उन्हें हो सकेगा हो बाहर तो न रह जाएगी एक गाय चली जा रही रास्ते पर ये भी एक जाना है और एक गाय को लगाम बांध के साथ में लिए जा रहा ये भी एक जाना है और एक गाय को पीछे से कोई डंडे मार रहा ये भी एक जाना है लेकिन जब गाय को कोई रस्से से बांध के लिए जा रहा तो ये लक्ष्य से बंधा हुआ आदमी का प्रतीक है आगे से कोई खींच रहा वहां पहुंचना है दिल्ली पहुंचना है कहीं और पहुंचना है वो लगाम से जुटी हुई गाय का प्रतीक है और उनको तो पीछे से कोई धक्के मार रहा है कि यहां से भागना यहां नहीं रहना चाहिए और कहीं भी चले जाए जिसको हम त्यागी कहते हैं वो पीछे से डंडे जिसको मारे जा रहे हैं कि यहां नहीं रहना ये पत्नी ये बच्चे ये घर दर, ये गृहस्थी ये यह दुकान यहां नहीं रहना और कहीं उसे कहीं जाने का उतना सवाल नहीं जितना है? यहां से जाने का सवाल है छोड़ने का का सवाल सवाल लेकिन ये गाय है है जो अपने से से चली जा रही है। नौ से। कभी भी आती है। कभी आंख बनते सो भी जाती है, है। न कोई खींचने वाला है न कोई बगाने वाला है इसमें सहज जिंदगी का प्रतीक है और इतनी सहज जिंदगी हो तो ही हम जीवन के पूर्ण अर्थ को पूर्ण आनंद को जिसमें दुख समाविष्ट जिसमें अर्थहीनता समाविष्ट जीवन के पूरे सत्य को जिसमें जीवन के सपने समावि उपलब्ध होते हैं खंड करके भी उपलब्ध होते हैं सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं और असत्य विदा हो जाता है नहीं तो ऐसा नहीं हो जाता है कि दुख विदा हो जाते हैं और सुख को उपलब्ध हो जाते हैं नहीं दुख और सुख दोनों एक ही चीज के पहलू होता है और हम दोनों में जी पाते हैं और दोनों किनारों के बीच से बह पाते हैं उच्च बहाव लक्ष्य नहीं है जिंदगी का जिंदगी एक बहाव है बहाव में बहुत लक्ष्य आते हैं वो बिल्कुल दूसरी बात उससे कुछ बहुत पढ़ाव आते हैं वो बिल्कुल दूसरी बात लेकिन लक्ष्य और इसलिए जिंदगी बहुत टेढ़ी मेढ़ी है जिझ है सीधा सीमेंट रोड की तरह नहीं क्योंकि तो सीमेंट रोड को कहीं जाना है तो सीधा जाता है तो भी जितना उतना लंबाई का फासला हो जाएगा तो सीमेंट रोड शार्ट होता है लेकिन नदी जिगज जाती है उसे कहीं पहुंचना नहीं सागर पहुंच जाती है बिल्कुल दूसरी बात बिल्कुल दूसरी बात उसे कहीं पहुंचना नहीं बहने का आनंद है वो बहती है। बहती है। और जहां रस मिलता है जाती है कभी इस वृक्ष के किनारे से गुजरती कभी वापस भी लौट आती कभी चक्कर भी लेती कोई जल्दी नहीं कहीं पहुंचाने की कोई जल्दी जिंदगी है तो नदी की धार की तरह दिग्जैक और हम जो जिंदगी बना रहे हैं वो जिंदगी सीमेंट रोड की तरह रेल की पटरियों की तरह साफ सुथरी सीधी बिल्कुल पटरी से नीचे उतरना नहीं और चले जाना तो पहुंचाएंगे रेल के डब्बे जैसे पहुँचते हैं वैसे पहुंचे, है, पहुंचे है। इसलिए क्यों भी नहीं लक्ष्य भी नहीं उद्देश्य भी नहीं बिना काफी पर्याप्त है कि नहीं असल में वो पूछना ही अर्थ ही है अर्थ ही इसलिए है कि हमें ये नहीं दिखाई पड़ता ना ख्याल में हमें लगता है की भारत डिटर्मिनिज्म की फ्रीविल की स्वतंत्रता ये हमने दोनों तोड़े हुए हैं और ये एक ही चीज के हिस्से अगर आदमी जिंदगी से अलग है तो ही फ्री हो सकता और तो ही डिटर्मिन हो सकता और अगर जिंदगी के साथ तो तो एक है तो फ्रीडम का क्या मतलब है? और डिटर्मिनेजम का भी क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, नहीं, दाएं। नहीं, दाएं। नहीं ये है कि अगर मैं अलग हूं जिंदगी से तो दोनों बातें संभव है कि या तो मैं स्वतंत्र हूँ और या मैं प्रतंत्र हूँ स्वतंत्रता और प्रतंत्रता में दोनों में मेरा अलग अस्तित्व स्वीकृत तो है देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा कोई अलग अस्तित्व कहाँ है तो स्वतंत्र किससे हो जाऊं और परतंत्र किसका हो जाऊ मेरा हाथ मुझसे स्वतंत्र है कि परतंत्री ये मेरा हाथ मुझसे स्वतंत्र है या परतंत्र अगर मैं उसे स्वतंत्र कहूँ तो ये मुझसे अलग होगा और परतंत्र कहूं तो भी मुझसे अलग होगा लेकिन ये हाथ में ही है इसकी स्वतंत्रता परतंत्रता का कोई मतलब नहीं क्योंकि मुझसे अलग नहीं है कि मेरे परतंत्र हो जाए या मुझसे स्वतंत्र हो जाए मैं इससे अलग नहीं हूं कि इससे स्वतंत्र हो जाऊं इससे परतंत्र हो जाऊंगी ये हम एक है तो मेरी दृष्टि में दोनों ही गलत है वो जो फ्रीविल वाले लोग हैं जो कहते हैं सब स्वतंत्र है और जो कहते हैं डिटर्मिनेशन सब बंधा हुआ है सब प्रारब्ध है वो दोनों ही गलत हैं क्योंकि दोनों ही एक ही एक बिंदु पर खड़े हैं कि आदमी अलग है कि आत्मा तो लेकिन मैं उस भाव को ही नहीं मानता की आदमी अलग मैं कहता हूँ सब एक है इसलिए यहाँ जो सत्य है वो इंटरडिपेंडेंस है सत्य जो है मैं इंडिपेंडेंस और न गहरे से गहरा सत्य जो है वो है इंटरडिपेंडेंस परस्पर तंत्रता न तो स्वतंत्रता न परतंत्रता हो ही नहीं सकती दोनों चीजें ये दोनों चीजें परस्पर तंत्रता को दो हिस्सों में तोड़ना है जैसे जन्म मृत्यु को तोड़ना है दो हिस्सों हम सब परस्पर तंत्र में एक परस्पर तंत्रता है जिसके हमें इससे ऐसा कहना चाहिए एक इंटरडिपेंडेंस है सारे अस्तित्व की जिसमें हम हैं और एक लहर उठी है पानी पर कहना मुश्किल है कि हवाओं ने लहर को उठा दिया कि चांद ने लहर को उठा दिया कि किसी बच्चे ने किसी किनारे पर पत्थर फेंका है और लहर उठी इससे उल्टा भी संभव है कि लहर उठी इसलिए हवा को हिल जाना पड़ा इससे उल्टा भी संभव है की लहर ने बच्चे को पुकारा और उसे पत्थर फेंकना पड़ा ये, ये सब संभव है मेरा लगा ना बच्चे ने पत्थर फेंका और लहर उठ गई ऐसा नहीं है लहर ने बच्चे को पुकारा और पत्थर फेंकना पड़ा ये भी संभव कई दफा लहर आपसे पत्थर फेंकवा लेती। थी लहर भी आप ही पत्थर फेंक लहर उठाते हैं लहर भी आपसे पत्थर फेंकवा लेती किनारे पे बैठे और पत्थर फेंकने लगता है कोई काम नहीं है कोई अपार नहीं है सारा जगत इतना अंतर है कि कह सकते हैं कि इस बगिया में जो फूल खिला अगर वो आज ना खिलता तो हम यहाँ ना होते कोई नहीं है मामला कोई कठिन इतना अंतर्भर है कि बगिया में जो फूल खिला जिसको हमने देखा भी नहीं बात समझ भी नहीं वो अगर आज यहां नहीं खिलता तो शायद आज हमें आना होगा क्योंकि उस फूल को खिलने में जगत की सारी स्थितियां उतनी ही समाविष्ट है जितने हमारे यहाँ होने हैं और वो जाल इतना बड़ा है अंतर निर्भरता का जाल परस्पर निर्भरता का जाल इतना बड़ा है कि मस्तिष्क उसमें डमाडोल होकर टूट जाए इसलिए हमने सुविधापूर्ण व्यवस्था की है कि यह डिपेंडेंट या इनडिपेंडेंट दो बातें ये सुविधापूर्ण आदमी स्वतंत्र है कि बर्तन ये बड़े सस्ते से मामला हल हो जाता है लेकिन मामला हल करना नहीं है मामला क्या है ये जानना है मैं हल करने को उतना उत्सुक नहीं हूँ हल करने की उत्सुकता पांच छह हजार वर्ष से चलती दुनिया में हमको हल कर लेना है मामले को तो हल करने में हम फिर साफ सुथरे कंसेप्ट बनाने में फिक्र में लग जाते हैं मुझे इसकी फिक्र नहीं अगर मामला है तो हमें जान लेना है और ऐसा भी मामला हो सकता है जो हल ही होता तो इसको भी जान लेना है सब मामले हल होने चाहिए ऐसा भी क्या है और अंततः तो जीवन का जो पूर्ण मामला है वो हल नहीं हो सकता उसका कोई कोई थ्रिटिकल सोल्यूशन नहीं होता